अब प्रस्तुत है पाठ जादू का दीपक अलादीन और उसकी मां बहुत निर्धन थे उनका निर्वाह बहुत कठिनाई से होता था किसी-किसी दिन तो उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं रहता था एक बार तो ऐसा हुआ कि अलादीन दिन भर काम ढूंढता रहा परंतु उसे कोई काम न मिला संध्या को थकाहारा वह घर पहुंचा तो मां ने बताया कि घर में अब चावल दाल थोड़ा ही बचा है दोनों चिंता में पड़े थे कि कल भी काम न मिला तो निर्वाह किस प्रकार होगा तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आई दोनों चौंक पड़े कहीं कोई अतिथि ना हो अलादीन ने दरवाजा खोला तो अपने सामने एक वृद्ध व्यक्ति को खड़े पाया वृद्ध ने पूछा क्या मुस्तफा दर्जी का घर यही है अलादीन ने पूछा आप कौन हैं मैं तुम्हारे पिता का बड़ा भाई हूं कई वर्ष पहले मैं विदेश चला गया था हा अभी अभी लौटा हूं तुम्हारे पिता कहां हैं वृद्ध ने पूछा अलादीन की मां भी समीप आ गई थी उसने उत्तर दिया उनकी मृत्यु को तो कई वर्ष हो गए बस यही एक बेटा है घर की हालत भी बहुत खराब है वृद्ध ने कहा अब चिंता की कोई बात नहीं बेटा, अलदीन यह लो पैसे और बाजार से कुछ खाने को ले आओ। उस रात सबने भरपेट खाया और विश्राम करने के लिए अपने-अपने बिस्तर पर चले गए। सोने से पहले परस्पर बातचीत करते हुए मुस्तफा के भाई ने बताया कि मैं पर्याप्त धन कमाकर आया हूं और अब आपके साथ ही रहूंगा। हां कल प्रातः अलादीन को कुछ काम से बाहर ले जाऊंगा हम लोग संध्या होने से पहले ही लौट आएंगे वास्तव में वह मुस्तफा का भाई न था एक जादूगर था प्रातः होने पर वह अलादीन को लेकर शहर के बाहर जंगल में पहुंचा वहां एक गुफा थी जिसका मुंह एक भारी पत्थर से बंद था ऋद्ध ने भीतर एक रास्ता दिखाते हुए कहा सीधे अंदर चले जाओ वहां एक दीपक पड़ा होगा उसे उठा लाना अलादीन गुफा के भीतर चला गया भीतर एक कोठरी थी जिसमें घुसते ही उसकी आंखें चौंधिया गई वह आश्चर्यचकित हो इधर-उधर देखने लगा कोठरी हीरे मोती और तरह-तरह के रत्नों से भरी हुई थी अलादीन ने उनमें से कुछ उठाकर अपनी जेबें भर ली और कुछ अपनी झोली में डाल लिए इतने में उसे अपने चाचा की आवाज सुनाई दी जल्दी से दीपक मुझे पकड़ा दो अब अलादीन का ध्यान दीपक की ओर गया वही कोने में एक पुराना दीपक पड़ा था जिस पर धूल जमी हुई थी अलादीन ने दीपक उठाया और गुफा के द्वार पर आ पहुंचा चाचा जी मेरा हाथ पकड़कर मुझे ऊपर खींच लीजिए वह बोला पहले दीपक मुझे पकड़ा दो विथ ने कहा अलादीन अपनी बात पर डटा रहा और जादूगर अपनी बात पर इस तरह कुछ समय बीत गया तो जादूगर क्रोधित होकर बोला अच्छा तो फिर यहीं रहो उसने गुफा के मुंह पर भारी पत्थर रख दिया और स्वयं वहां से चला गया अलादीन बहुत चिल्लाया परंतु किसी ने उसकी आवाज न सुनी थककर वह जमीन पर बैठ गया उसके हाथ में दीपक था दीपक में किसी तरह रगड़ लग गई और एक जिन्न उसके सामने प्रकट हो गया अलादीन भय से कांपने लगा इतने में उची आबाद में वह जिन्न बोला बोलिए मालिक क्या हुक्म है अलादीन ने कांपते स्वर में पूछा तुम कौन हो जिन्न ने उत्तर दिया मैं इस दीपक का सेवक हूं जिसके पास यह दीपक रहता है वही मेरा स्वामी होता है अब अलादीन की जान में जान आई वह बोला मुझे मेरे घर पहुंचा दो जिन्न ने पलक झपकते ही अलादीन को उसके घर पहुंचा दिया अलादीन ने जिन्न से कहकर एक बहुत बड़ा महल बनवाया और अपनी मां के साथ उसमें सुख से रहने लगा तिन, अलादीन ने वहां के बादशाह की बेटी को देखा जो बहुत ही सुंदर थी उसने सोचा इससे विवाह करना चाहिए उसने कई बहुमूल्य रत्न देकर अपनी मां को बादशाह के पास भेजा बादशाह ने जब अलादीन की अपार धन दौलत के बारे में सुना तो अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया दोनों पति-पत्नी सुख से रहने लगे। एक दिन अलादीन किसी काम से बाहर गया। पीछे से गली में एक आवाज सुनाई पड़ी। पुराने दीपकों के बदले में नए एक दीपक ले जो। अलादीन की पत्नी ने सुना तो उसे अलमारी में पड़े पुराने दीपक का ध्यान आया उसने आवाज देने वाले आदमी को बुलाकर पुराना दीपक दिखाया और पूछा क्या इसके बदले में कोई दीपक दे सकते हो वृद्ध ने तुरंत कहा हां हां इनमें से कोई सा दीपक चुन लो शहजादी ने एक चमकता हुआ सुंदर दीपक चुना और पुराने दीपक के बदले में उसे ले लिया वह जैसे ही पीछे मुड़ी कि सारा महल हिलने लगा और पलक झपकते ही शहजादी समेत उड़ गया अलादीन वापस आया तो शहजादी और महल को न पाकर व्याकुल हो गया इधर-उधर पूछने पर मालूम हुआ कि कोई दीपक बेचने वाला आया था वह तुरंत सब कुछ समझ गया। अलादीन बहुत दिनों तक उनकी खोज में रहा। अंत में उसने बूढ़े जादूगर और शहजादी का पता लगा लिया। एक रात वह भेष बदलकर महल में घुस गया। जब महल के सभी लोग सो गए तो वह शहजादी के कमरे तक पहुंचा और धीरे-धीरे द्वार खटखटाने लगा। शाहजADI के पूछने पर उसने धीमे से अपना नाम बताया शाहजADI उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुई उसने बताया कि बूढ़ा बहुत बीमार है पर एक क्षण के लिए भी दीपक को नहीं छोड़ता अलादीन ने शाहजADI से कहा जैसे ही उसे नींद आ जाए मुझे बुला लेना मैं पास ही छिपा रहूंगा शाहजादी दूसरे दिन से वृध्ध को अपने हाथ से दवा पिलाती और फोजन कराती, परंत पूढ़ा इतना चालाग था कि दीपक को हमेशा अपने सिरहाने रखता, जरा सा भी खटका होता कि वह चौक कर उठ बैटता और दीपक को टटोलने लगता, बार शहजादी ने उसे सोते देखा तो झट से दीपक निकालकर अलादीन को पकड़ा दिया अलादीन ने शीघ्रता से दीपक को रगड़ा और जिन्न के प्रकट होने पर उसने कहा शहजादी समेत मुझे मेरे देश ले चलो जिन्न उन्हें लेकर चल पड़े बूढ़ा जादूगर पकड़ो पकड़ो पकड़ो पकड़ो चिल्लाता हुआ वही गिर पड़ा उधर शहजादी के पिता की भी मृत्यु हो चुकी थी उस देश का राज्य भी अलादीन को मिल गया अब अलादीन और शहजादी प्रसन्नता पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे अभी आपने सुनी यह कहानी जादू का दीपक इस कहानी को अपने शब्दों में कक्षा में सुनाइए कक्षा में सु...